गीता तत्व चिंतन वर्ण संकर्ता कारण और परिणाम संकरता से पितरों का पतन संकरों नरकाय कुलघ्नाम कुल से च पतन पितरोाम लुप्त पिंडोदक क्रिया वह वर्ण संकरता उन कुलघातियों और कुल के लिए नरक का ही कारण बनती है क्योंकि उनके पितर लोग पिंड तर्पण आदि क्रियाओं के लुप्त हो जाने से पतित हो जाते हैं अर्जुन के अनुसार कुलक्षय का पांचवा दोष यह है कि वर्ण संकर संतानों के कारण पिंड तर्पण आदि क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं जिससे पितर पतित हो जाते हैं अर्थात लोक से च्युत हो जाते हैं और कुलक्षय का छठा दोष यह है कि कुल के सारे लोग इन उपर्युक्त कारणों से नरक गामी बन जाते हैं तात्पर्य यह कि पिंडोदक न मिलने से पितरगण स्वर्ग से गिरकर नरक में चले जाते हैं और जो लोग कुलनाश के कारण कारण हैं वे भी पिंडोदक से वंचित हो जाने के कारण नरकगामी ही हो जाते हैं प्रश्न उठता है कि पिंड तर्पण आदि क्रियाओं के अभाव में मनुष्य को नरक जाना पड़े या कैसे संभव है क्या इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या है इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें श्राद्ध विज्ञान की मीमांसा करनी पड़ेगी किंतु इस पर विशेष चर्चा तो आगे छठवें अध्या आठवें अध्याय में करेंगे जहां पर मृत्यु के उपरांत जीव की गति पर विचार किया गया है यहां केवल मोटे तौर पर यह देख लें कि पितर पूजा का रहस्य क्या है बहुत से विद्वान पितर पूजा से ही धर्म का आविर्भाव मानते हैं मनुष्य अपने दिवंगत संबंधियों की स्मृति सजीव रखना चाहता है और सोचता है कि यद्यपि उनके शरीर नष्ट हो चुके फिर भी वे जीवित हैं इसी विश्वास पर वह उनके लिए खाद्यान्न पदार्थ रखना चाहता है और इस प्रकार एक अर्थ में उनकी पूजा करना चाहता है मनुष्य की इसी भावना से धर्म का विकास हुआ स्वामी विवेकानंद लंदन में दिए गए धर्म की आवश्यकता नामक अपने व्याख्यान में कहते हैं मिस्र बेबिलोन चीन तथा अमेरिका आदि के प्राचीन धर्मों के अध्ययन से ऐसे स्पष्ट चिन्हों का पता चलता है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पितर पूजा से ही धर्म का आविर्भाव हुआ है प्राचीन मिस्रवासियों की आत्मा संबंधी धारणा द्वित्व मूलक थी उनका विश्वास था कि प्रत्येक मानव शरीर के भीतर एक और जीव रहता है जो शरीर के ही समरूप होता है और मनुष्य के मर जाने पर भी उसका यह प्रतिरूप शरीर जीवित रहता है किंतु यह प्रतिरूप शरीर तभी तक जीवित रहता है जब तक मृत शरीर सुरक्षित रहता है इसी कारण से हम मिस्रवासियों में मृत शरीर को सुरक्षित रखने की प्रथा पाते हैं और इसी के लिए उन्होंने विशाल पिरामिडों का निर्माण किया जिसमें मृत शरीर को सुरक्षित रखा जा सके उनकी धारणा थी कि अगर इस शरीर को किसी तरह की क्षति पहुँची तो उस प्रतिरूप शरीर को ठीक वैसी ही क्षति पहुँचेगी यह स्पष्टतः पितर पूजा है बेबीलोन के प्राचीन निवासियों में भी प्रतिरूप शरीर को किस ऐसी ही धारणा देखने को मिलती है यद्यपि वे कुछ अंश में इससे भिन्न हैं वे मानते हैं कि प्रतिरूप शरीर में स्नेह का भाव नहीं रह जाता उसकी प्रेतात्मा भोजन और पेय तथा अन्य सहायताओं के लिए जीवित लोगों को आतंकित करती है अपने बच्चों तथा पत्नी तक के लिए उसमें कोई प्रेम नहीं रहता प्राचीन हिंदुओं में भी इस पितर पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं चीन वालों के संबंध में भी ऐसा ही कहा जा सकता है कि उनके धर्म का आधार पितर पूजा ही है और यह अब भी समस्त देश के कोने कोने में परिव्याप्त है वस्तुतः चीन में यदि कोई धर्म प्रचलित माना जा सकता है तो केवल यही है इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म को पितर पूजा से विकसित मानने वालों का आधार काफी सुदृढ़ है